आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है जैसे की आप सभी जानते हैं की विशेष मुलाकात कार्यक्रम में हम लोग कुछ खास लोगों से आपकी बात कराते हैं तो आज के शो को सजाने के लिए हमारे साथ पंजाब से जुड़ी हुई है एक बहुत ही अच्छे वक्ता जिनका नाम है चंचल जुटाना जो प्रिंसिपल है स्कूल के और उनकी बातें मैं जब सुना उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा एक बच्चे से हमने शुरू की थी और आज 300 बच्चे उनके पास हैं और पंद्रह साल से वो इस क्षेत्र में काम कर रही हैं चौदह उनके स्टाफ हैं तो आइए चंचला जुटाना से बात करेंगे इस विशेष मुलाकात कार्य में उनके जीवन की कुछ खास बातें उनसे जुड़ी हुई कुछ ख़ास बातें हम आपको सुनाने की कोशिश करेंगे तो आप सभी की तरफ से चंचल जोटाना का बहुत बहुत स्वागत है चंचल जी ये बताइए कि आपके शुरुआती जीवन में किस तरह से बचपन की बातें हो सकती हैं? आप अपने बारे में थोड़ी सी कुछ खास बातें सिर्फ अपनी बताइए आप अपनी पहचान हमारे सभी श्रोताओं को कराइए हाँ जी मैं एक मिडिल क्लास से संबंध रखती हूँ जहाँ मतलब आज की आज का हमारा जीवन है उससे बिल्कुल डिफरेंट था क्योंकि हमेशा फाइनेंस की हमेशा परेशानी रहती थी पेरेंट्स की इतनी कमाई का साधन नहीं था मैं दो भाई की बड़ी बहन मतलब हमने पढ़ाई ट्यूशन देके पढ़ाई है अपने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की बच्चों को ट्यूशन देके घर के मतलब बहुत ही स्ट्रगल वाली लाइफ रही है हमारी जी। तो फिर जैसे हो गया एजुकेशन थी हमारे पास तो फिर तो जैसे शादी कर दी पेरेंट्स ने तो तो तो बड़े घर में हुई शादी का था कि कि स्कूल खोला जाए कि ये पढ़ी लिखी है तो मेरे पे बहुत ने स्कूल की बिल्डिंग ली तो फिर उन्होंने कहा कि ये स्कूल खोला जाएगा तो उन्हीं के नाम से पब्लिक स्कूल तो सिलसिला एक एक घर में जाके बच्चों को लेने का था कि हम अपनी पहचान उनको सब लेके आना स्कूल के बारे में बताना कि हम क्या देने हैं बच्चों को तो एक एक कड़ी के साथ हम जुड़े हुए हैं उनके साथ जी। चंचल जी एक और बात मैं पूछना चाहूँगा बचपन की कुछ यादें हमारे साथ ताजा कीजिए बचपन की आपके जी जगह पे आपका जन्म हुआ था आपकी स्कूलिंग वगैरह कैसी हुई उसके बारे में बताइए स्कूलिंग अच्छी थी मैं पढ़ाई में काफी तो तो स्कूलिंग तो अच्छी थी तो टीचर्स भी सारे करते थे लेकिन टेंथ के बाद मैं बड़ी स्ट्रेस में रहने लगी थी क्योंकि के कैरियर के बारे में नहीं पता था इतना कि क्या करना है आगे इस विषय के बारे में तो काफी थी लेकिन जैसे जैसे समय निकलता जा रहा था और फिर चेन बनती गई स्कूल के टीचर्स वगैरह ने हमें फिर किया। फिर किया था कि पैसों की तंगी की वजह से मैं मैं ज़्यादा एजुकेशन डॉक्टर बनना चाहती थी तो फिर नहीं हो पाया मेरा अच्छा। क्योंकि तो फिर ऐसे था फिर टीचर दूसरा एम रखा हुआ था फिर बी एड ग्रेजुएशन आर्ट्स में उसके बाद बी करके हम पढ़ाई का सिलसिला जारी रखा तो ऐसा रहा जी। कि जैसे समाज में होते हैं युवा वर्ग तो वो काफी मेरी लाइफ में काफी उसने मेरे जीवन में बदलाव दिया कि वो मैं यहाँ इसलिए कहना चाहती हूँ क्योंकि जो आज मेरे जीवन में परिवर्तन है तो वो मेरा पास्ट पास्ट के साथ किया हुआ परिवर्तन है जो मैंने आज यहाँ इस संस्था के साथ जुड़ के अपने आप में परिवर्तन किया है मेरा पर्सनल है है वो जैसे जैसे यंग एज में होता अपने दूसरे जैसे होते हैं सेक्स के साथ अट्रैक्शन हो जाना तो मेरा तो तो नहीं था दूसरे लोग आपसे होते हैं तो फिर आपसे कुछ चाहते हैं तो कुछ हुआ ऐसा लाइफ में कि और उसका ये था कि जैसे ही मेरी मैरिज हुई तो उसने सुसाइड कर लिया तो उसका प्रभाव मेरी जिंदगी में बहुत पड़ा तो वो कार्मिक अकाउंट बनता जा रहा था माइंड में में में? काफी काफी। स्ट्रेस स्ट्रेस रही कितने समय तक रहे आप चौदह साल लेकिन जब से फिर यहाँ हुआ तनाव बढ़ता जा रहा था काफी ज्यादा क्योंकि ये बात किसी को बताने लायक नहीं थी लेकिन आज मैं फिर अच्छी तरह से बता सकती हूँ क्योंकि आज मैं इस चीज से ना निकल चुकी हूँ जी। जैसे जी। तो कि फिर से आपके लाइफ में जो स्ट्रेस था जिसके वजह से आप 14 साल तक बहुत ज्यादा दर्द में थे लेकिन धीरे धीरे जब आपको इन सारी चीजों से निकलने के लिए रास्ता मिल गया मेडिटेशन के माध्यम से और कुछ प्रोसेस के माध्यम से आपने अपने आप को अच्छी तरह से समझ लिया और अपने आप पर विजय पाया और आज अच्छी तरह से आप काम कर रहे हैं और आप बिल्कुल स्ट्रेस फ्री हैं रिलैक्स हैं और अपने काम में आनंद ले रहे हैं तो चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है कि हमारे दोस्तों को जो इस वक्त इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं विशेष मुलाकात उन्हें भी कहीं कही ना कहीं इस तरह के जीवन में परेशानियाँ आती रहती हैं और हम लोग कभी कभी इन चीज़ों से बाहर निकलना भी चाहते हैं लेकिन नहीं निकल पाते और किसी को बताने जैसी वो बातें होती नहीं तो और भी बहुत टाइम तक हम उसमें डीपली उसी में खोए रहते हैं तो इसके वजह से हमारे मनोबल भी कमज़ोर होता जाता है हम कुछ डिसीशन नहीं ले पाते हैं और अच्छा कुछ नहीं कर पाते और अच्छा फील भी नहीं कर पाते लेकिन ऐसा भी होता है कि जब कोई चीज़ अपने सामने आती है हम कुछ इन्फॉर्मेशन हमको मिल जाता है कुछ अच्छी बातें हमारे पास आते हैं ज्ञानवर्धन की बातें हमारे पास आती हैं तो उसके ऊपर हम चिंतन करते हैं तो जैसा आपका लाइफ में एक चेंज आया वैसे ही सभी के लाइफ में चेंज आता है तो मैं चाहूँगा कि अभी हमारे जो भी श्रोतागण सुन रहे हैं अगर आप इस तरह से स्ट्रेस में हैं तो ज़रूर रास्ता ज़रूर है लेकिन उसके लिए आपको अपने आप को तैयार करके थोड़ी देर के लिए आपको बाहर आना पड़ेगा और इस दुनिया के जो रूल एंड रेगुलेशन है उसको देखना पड़ेगा और अपने आप को भी साक्षी होकर देखना पड़ेगा और कुछ नई चीज़ें जो अच्छी इन्फॉर्मेशन है उसको अपने अंदर ढाल के उसका एप्लीकेशन करना पड़ेगा तब जाके आप एक अच्छा फिर से अपनी रीबिग्निंग जिसको कहते हैं एक नई शुरुआत कर सकते हैं जीवन की तो चंचल जी एक और बात मैं पूछना चाहूँगा जैसे कि हम लोग आ, कोई भी नई शुरुआत करते हैं जैसे आपने कहा कि एक एक बच्चे को आप घर से लेके आते थे तो आ, ये सिलसिला कब तक रहा अभी आपका पोजिशन क्या है और शुरुआत में जब आपने ये स्कूल शुरू किया था आपके फादर इन लॉ के कहने पर तो शुरुआत में किस किस तरह की कठिनाई आई कितने समय तक कठिनाइया रहा स्कूल स्टेबल करने के लिए उसके बारे में बताइए स्टेबल करने में तो हमें दो तीन साल लगे अच्छा। अच्छी तरह से मतलब हंड्रेड की से हमने दो साल में कवर की डेढ़ साल में तो हमें कठिनाई होती है कि एक हाउस से वर्किंग वूमेन के बीच में जो हमारी पर्सनली होती है मतलब एक आप बाहर जाते हो काम करने के लिए फिर आप ग्रस्ती हो तो उस पोजीशन में आपने पूरी तरह से तैयार करना फिर उस काम के प्रति आपने पूरा अपना देना कि कैसे मतलब पूरा हंड्रेड परसेंट अगर देना चाहते हो तो आप मेंटली बहुत स्ट्रोंग होने चाहिए तब आप दे पाते हो कठिनाई हमें आई लगभग तीन साल इसके फिर फिर स्टेबल स्टेबल किया हमने तक तक तक तक था फिर कर लिया ये बहुत ही अच्छी बात आपने बताया तीन साल तक आपको काफी मुश्किलें आई स्कूल स्टेबल करने में और धीरे धीरे डेढ़ दो साल में आपने सौ के करीब आपका जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ा तो आपकी हिम्मत बढ़ी और धीरे धीरे आप उस चीजों को करते गए और मुश्किल ये रही की उस समय भी और अभी भी मेरे ख्याल से आप हाउसवाइफ अपना घर का भी काम देखती हैं और फिर ये स्कूल का भी कारोबार संभालती हैं ऐसा ही है ना हाँ जी हाँ ऐसा ही है डबल ड्यूटी <laughs> चलिए हमारी जो माताएं बहनें हैं उनको हमेशा ही डबल ड्यूटी करनी ही पड़ती हैं और बहुत कम ऐसे नसीबवान होते हैं जिनको सिंगल ड्यूटी करनी पड़ती होगी लेकिन मोस्टली देखा गया है कि 100 में से नब्बे टका जो महिलाएं हैं घर का भी काम करती हैं और ऑफिस का भी अपना जो बिजनेस है उसको भी करती हैं तो ये सिचुएशन हमारे सभी बहनों की तरफ आती ही रहती है उनके अंदर ईश्वर ने ऐसी शक्ति भरी है कि वो डबल काम कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और चंचल जी से हम लोग बात कर रहे हैं और एक स्कूल के प्रिंसिपल है पंजाब से बिलोंग करते हैं तो आइए बहुत सारी और बातें हम लोग करेंगे चंचल जी आप ये बताइए कौन कौन से गीत अच्छे लगते हैं और एक हाथ गीत जो अच्छा लगता हो तो उसको गुनगुनाइए आप फिल्मी है जो काफी अच्छा है मन को छूता है थोड़ा सा एक लाइन गुनगुना दीजिए इस गीत का इसमें जो पल पल दिल के पास पल पल दिल के कहती हो पल पल पिल चल लहराए, हर रात यादों की बारात ले आए मैं सांस लेता हूँ तेरी खुशबू आती है एक महका महका सा पैम ला दिल की धड़कन भी तेरे गीत गाती है कह रही थी तू मुझे बांध लो बंधन में ये कैसा रिश्ता है ये कैसे सपने हैं बेकाने होकर भी क्यों लगते अपने हैं मैं सोच में रहता हूं डर डर के ता पल पल दिल के पास तुम रहती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 चंचल जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और ये गीत आपको बहुत पसंद आता है पहले भी और अब भी आप सुना है सुनते रहो, एक बार स्वागत है और हम बात कर रहे हैं चंचल जोटाना से जो पंजाब से बिलोंग करते हैं और इसकी स्कूल को चलाते हैं अब दसवीं तक का उनका स्कूल है तीन सौ बच्चों का स्ट्रेंथ है काफी अच्छा उन्होंने पिकअप किया है चौदह सालों में और शुरुआत में काफ़ी कठिनाई हुई और उनके जीवन की कुछ खास बातें भी हमने सुनी हैं तो अब वर्तमान समय में जो हमारे युवा साथी हैं उनको देखकर या जब आप स्कूल में जाते हैं दसवीं के बच्चों को देखकर उनके करियर के बारे में आप क्या सोचते हैं और करियर काउंसिलिंग के बारे में आप उन्हें किस तरह से गाइडलाइन करते हैं उसके बारे में बताइए करियर के बारे में बच्चों का आज का जो समय चल रहा है ना बहुत ही ज़्यादा नाजुक समय चल रहा है युवा का युवाओं का उसके बारे में यही कहना है कि नशे का भी जोर पंजाब में बहुत है और और जो सिनेमा कर रहे हैं वो लग से कर कर रहे हैं जो इंटरनेट रहा रहा है है वायरस फैला वो लग से तो इस तरह का प्रभाव बच्चों पे ना पड़े इसके लिए आध्यात्मिक इस शिक्षा का बहुत जरूरी होना चाहिए ये हो जाना चाहिए बच्चों में स्कूलों में ताकि इस चीज से बचा जा सके तो हमने तो तो अपने स्कूल में का टच द लाइट प्रोग्राम शुरू किया हुआ है। mm -hmm. तो उससे काफी बच्चों में पॉजिटिविटी, सी, बच्चों में अच्छा सा एक संस्कार जिसमें डालने की बात होती है ना हम अच्छी बात अच्छा होना चाहिए अच्छा होना चाहिए ये बार बार कहते हैं mm -hmm. लेकिन कैसे अच्छा होना चाहिए इस चीज के ऊपर काम नहीं करते हैं जहाँ पे हम मतलब कि समाज में ना ये बड़ी दिक्कत है हम बच्चों को कह देते हैं ये क्वालिटीज है ऐसा ही बच्चा होना चाहिए ऐसा ही स्टूडेंट होना चाहिए आदर्श विद्यार्थी की उनके आगे चार्ट दिखा देते हैं एक आदर्श समाज दिखा देते हैं लेकिन अंदर से खोखला ही होता है क्योंकि उनको सिखाया नहीं जा रहा इस विषय के बारे में तो क्योंकि ये संस्कार है घर से समाज में कैसे डाल एकदम से तो है नहीं कि हमने कुछ पानी में घोल के पिलाया और बच्चों में चला गया <laughs> तो ये धीरे धीरे इंफेक्ट का असर होता है जैसे हम उनको डेली असेंबली में एक टॉपिक दे देते हैं कुछ भी गुणों के बारे में क्वालिटी के बारे में जी क्वालिटी है इसके बारे में किसी का कोई विचार है इसके बारे में बच्चों को पता होना ये क्वालिटी कितनी गहरी है कोई भी गुण ले लेंगे अवगुण ले लेंगे तो अवगुण कितना ही गहराई में जाता है और गुण कितना ऊपर उठता है ये तो हम इसका डेली असेंबली में करते हैं डिस्कशन ताकि गुणों के बारे में उनको पता चले उसके बारे में अपने अंदर कैसे धारण करना है फिर अच्छा है के साथ बच्चों में में ये ये बातें डालते हैं हैं सारा प्रोसीजर डेली ही चलता है है ताकि आध्यात्मिक शिक्षा की की जो हम मोरल एजुकेशन बुक्स लगवाते हैं। ने सब किया हुआ है कि आप लगा सकते हो लेकिन उनको पढ़ाने के लिए वैसी मेंटालिटी भी होनी चाहिए टीचर्स को भी ऐसा ज्ञान होना चाहिए कि वो बच्चों में उसमें कैसा उनमें डाल रहे हैं ये बात कि ऐसे नहीं कि लेसन पढ़ाया दो चार क्वेश्चन पूछे की पूछे और छोड़ दिया कि हाँ ओके, इसको ऊपर से लेने वाला नहीं है ये विषय क्योंकि इसको अंदर से ही लेने वाला है जितना हम अंदर से लेते जाएंगे बच्चों को दे, देने के टाइम भी हम इतना गहराई से देंगे जितना हंड्रेड परसेंट देंगे उसका बड़ा इफेक्ट पड़ता है जी। हमने देखा एक बच्चा घर में बड़ी मार धाड़ करता था ही ही है हमारे तो क्लास का था बड़ा मारता घर में तोड़ सा मतलब बहुत ज़्यादा उसका इफेक्ट ऐसा था कि माँ बाप कहते थे पैदा ना ही होंगे तो चंगा सीगा मतलब मतलब ऐसे कहना उनके पेरेंट्स का तो जैसे जैसे हमने इस चीज के बारे में वर्क करना किया किया ये ये पूरा साल किया हमने मतलब रेगुलर रेगुलर जिसको कहते हैं क्लास का साथ तो उस बच्चे में धीरे-धीरे मारने पीटने वाली अपनी बात मनवाने वाली बात ये 90 परसेंट तक कम हो गई है उसके पेरेंट्स ने खुद आगे कहा कि मेरा बच्चा उन पहले जीवन नहीं रहा उन बड़ा हो गया ना सियाणा हो गया तो, वही बातें होती हैं जो एक बूंद बूंद ही डलती है है। तब जाके असर दिखाती चंचल जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से बच्चों में जो है करियर को लेकर जो बातें आपने बताई वर्तमान समय में इंटरनेट है पिक्चर्स है या फिर नेगेटिव चीजें जो है उनको इम्पेक्ट कर रहे हैं तो उन चीजों से बचाने के लिए उन्हें कही कहीं ना कहीं पॉजिटिव थाट्स देने की जरूरत है अच्छी दिशा देने की ज़रूरत है जो आप कर भी रहे हैं अपने स्कूल में और दूसरे बच्चों को भी आप जब भी मिलते हैं तो देते हैं और आपने एक अच्छा एग्जाम्पल दिया अपने स्कूल के बच्चे का ही तो इस तरह से ज़रूरी है कि जो चीज़ें हमें चाहिए और वर्तमान परिवेश में देखते हुए और वर्तमान सिचुएशन को देखते हुए इन सारी चीज़ों को हम लोग कर सकते हैं और स्कूलों में करने से ज़्यादा बेटर होगा क्योंकि स्कूल जो है बच्चे के लिए एक बहुत ही अच्छा एक माध्यम है जहाँ पर वो हर चीज़ों को सही ढंग से सीख पाता है तो चलिए चंचल जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मैं जाते जाते कहूंगा कि बहुत सारे लोग रेडियो के माध्यम से आपको सुन रहे हैं तो उन सभी के लिए एक मैसेज के तौर पे क्या कहना चाहेंगे आप एज ए टीचर अगर एक अध्यापिका का होने के नाते कि आध्यात्मिक शिक्षा की तरफ जुड़े बच्चों को जोड़े खुद भी जुड़े क्योंकि तो खुद जुड़ेंगे तभी बच्चों में संस्कार पैदा हो पाएंगे अध्यात्मिक शिक्षा जैसे हम कहते हैं कंप्यूटर एजुकेशन के लिए हम कोचिंग देते हैं ऐसे बच्चों में अध्यात्मिक शिक्षा के लिए भी वो समय निकालें वो जरूरी ही समझ के ले आज कहते हैं कि कंप्यूटर एजुकेशन में नेट पे जाना है ये सीखना है टाइपिंग सीखनी है ये सीखने के लिए बच्चों में कैरियर के लिए उत्सुकता है वैसा ही इसको भी मतलब की वो पहले नंबर पे रखे तभी कुछ सीखेंगे तभी वो कुछ कर पाएंगे अगर में में ही कुछ नहीं डलेगा। संस्कारों में बीज नहीं डलेगा डलेगा संस्कारों बीज तो आगे पैसा कमाना पैसे कमाने के लिए हो रही है लेकिन जीवन बनाने के लिए भाग दौड़ नहीं हो रही है तो बहुत ही अच्छी बात आपने बताया मैसेज के तौर पे आपने कहा कि जिस तरह से हम लोग एक्स्ट्रा एक्टिविटी स्किल सिखाते हैं बच्चों को कंप्यूटर हो गया या फिर कोई एप्लीकेशन के बारे में बहुत सारी चीज़ें हम लोग बच्चों को सीखने के लिए मोटिवेट करते रहते हैं वैसे ही हमें बचपन से ही या शुरुआत से ही उन्हें आध्यात्मिक शिक्षा को सीखने के लिए भी उन्हें मोटिवेट करना चाहिए यह आपका कहना था बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मैं चाहूँगा कि हमारे सभी दोस्त इस वक्त जो सुन रहे हैं कार्यक्रम को वो भी अपने इस विशेष अपने बच्चों को जो है पढ़ाई के साथ साथ आध्यात्मिक शिक्षा के लिए भी प्रेरित करें और उन्हें आध्यात्मिक शिक्षा के के बारे में में? बताएं। तो चलिए जाते-जाते मैं आपके जीवन जीवन सबसे आ, किसको आप सूत्र सूत्र मानते हैं अपने जीवन में। मैं यही जो है, जो मेडिटेशन है कराया जा रहा है उसके द्वारा को ही सारा दूंगी तो हो गया मतलब एक डर एक मनोबल की कमी थी जो काफी नीचे लाती थी जैसे जैसे मनोबल उठता गया विकास होता ही जाता फिर सिर्फ नहीं रुक सकता सबसे बड़ा ये मेरी चैन में परिवर्तन का है जो है जो राजपुरा से कितनी तो शुक्रिया अदा करना चाहती है बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया चंचल जी हमारे साथ जुड़कर बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया अपने लाइफ का जो यूटन या परिवर्तन वाली बात है वो आपने शेयर किया और बहुत ही अच्छी अच्छी बातें आपने स्कूल और विद्यार्थियों की बताएं बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया हमारे साथ विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए फिर से एक बार धन्यवाद शुक्रिया नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधन नाइनटी पॉइंट चलिए दोस्तों विशेष मुलाकात कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही फिर मिलेंगे कुछ नई बातें लेकर तब तक मुझे और चंचल जी को दीजिए इजाजत नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मत वन नाइनटी सुनते रहो मुस्कते रहो